ब्रह्म सूत्र के अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है भाष्य में भस्कर भगवान इस अधिकरण के विषय संशयात्मक जो अंश है उन्हें बता चुके हैं टीका में टीकाकार ने इस पाद का अपने से पूर्ववर्ती पाद के साथ संबंध बता दिया है अध्याय के साथ भी संबंध बता दिया है पूर्व पक्ष के मत में क्या फल होगा सिद्धांत मत में क्या फल होगा ये भी बता दिया है जो सूत्र है इस अधिकरण का एकमेव उससे वेद जी ने सिद्धांत बताया सिद्धांत को बताने वाले सूत्र की व्याख्या रूप जो भाष्य है इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वांग मनसी दर्शनाथ शब्दाच इससे व्यास जी बता रहे हैं कि वाक का वृत्तिलय मन में होता है अर्थात मन के सब व्यापार रहते हुए वाक मन के अधीन हो जाती है निर्व्यापार होकर के ये देखा जाता है दर्शनाथ से बताया गया नुमूर्सु पुरुष के बाह्य इंद्रियों का व्यापार समाप्त होने पर भी अंतकरण का व्यापार हो रहा है ऐसा मुसु पुरुष के पास बैठे हुए व्यक्ति देख सकते हैं मतलब आंख से ही देखते नहीं आँख से तो देखते हैं उसके चेहरे को मुख को और उससे पता चल जाता है कि अंदर ही अंदर कुछ मन सोच रहा है और शब्दाच इससे बताया गया कि वृत्तिक मन में वाक् वृत्ति का लय होता है यह शब्द भी बताता है वांग मनसी संपद्यते इस श्रुति में तथा वांग मनसी दर्शनात् शब्दाच इस सूत्र में वाक शब्द का वचनम वाक ऐसा भाव अर्थ में उत्पादन करने से वाक शब्द का अर्थ भी वाक् वृत्ति ही निकलता है इस अभिप्राय से शब्दाच ये भी लिखा शब्द का भी इस अर्थ में कोई विरोध नहीं आनुकूल्य है वांग मनसी संपद्यते दर्शनात्म इस सूत्रांश की व्याख्या रूप भाष्य की चर्चा हो चुकी है यहां तक हम लोग कर चुके हैं चर्चा नतु एव मनसि उपसंहार केनचित अपि एवं शक्यते, मनसी तक की चर्चा कल हो गई थी ननु इत्यादि से आज चर्चा होनी है पूर्व पक्षी की शंका है सिद्धांति कह रहे हैं कि वाक वृत्ति का मन में लय और इसमें हेतु बताया गया दर्शन रूप हेतु मन के सब व्यापार रहते हुए बाह्य इंद्रिय का व्यापार व्यापारोपरम देखा जा रहा है ये दर्शनाथ हेतु से बताया गया पूर्व पक्षी इस पर आक्षेप कर रहे हैं ननु इत्यादि से भाष्य में कि ननु नुति एव अयम मनसि अप्यो युक्त उक्तम न इत्याह इहतवात् श्रुति एव अयम मनसी अप्यो युक्तः श्रुति कहते हैं शब्द को तो वा मनसी संप्यते इसमें जो वाक शब्द है और वांग मनसी दर्शनात इस सूत्र में जो वाक शब्द हैं उसका प्रसिद्ध अर्थ वाघ इंद्रिय की वृत्ति नहीं अपितु तो वाक् है हाँ वाघ इंद्रिय है इसलिए वाक शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है शक्य अर्थ है उसको लेकर ले के श्रुति सामर्थ्य को लेकर के वाक्स एवं अयम मनसी अप्ययुक्त वाक शब्द के प्रसिद्ध अर्थ का मन में लय अप्य लय मानना उचित है ये पूर्व पक्ष की शंका हुई वृत्ति लय मान करके वाघ इंद्रिय का स्वरूप लय मानना उचित है इत्याकारक न इत्याह इत्याक नवपक्ष की शंका का आक्षेप का समाधान किया जा रहा है निराकरण किया जा रहा है कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वाक्शब्द के प्रसिद्ध अर्थ का ही ले माना जाए इसमें मन में यानी स्वरूप लय वाग इंद्रिय का यह नहीं कहा जा सकता वाक शब्द का प्रसिद्ध अर्थ नहीं लिया जा सकता सीधा सीधा अर्थ है क्यों कहते हैं अतत् प्रकृतित्वात ये तो, तो बताया जा रहा अतत् प्रकृतित्वात तो का अवतरण है टीका में वेव इति न्याय विरुद्धार्थम रपि न इति सिंत अतत् इति किसी भी कार्य का अपने प्रकृति में ही लय होता है उपादान कारण में ही लय होता है अनुपादान कारण में नहीं अप्रकृति कहते अनुपादान में अनुपादान को तो अनुपादान कारण में यानी अप्रकृति में किसी भी विकार यानी कार्य का लय नहीं होगा यह न्याय है अप्रकृतों न विकार लय एक न्याय है और इस न्याय से विरुद्ध अर्थ को श्रुति भी नहीं कह सकती नयुक्त अर्थ को श्रुति भी नहीं कहती अनुचित अर्थ श्रुति के द्वारा नहीं बताया जाता इस अभिप्राय से सिद्धांत बताया जा रहा है कि अतत् प्रकृतित्वातो मन सह अतत्कृत ये लगा दीजिए मन वाक का उपादान कारण न होने से मन में वाक उपादानत्व न होने से मन में वाक का स्वरूप नहीं होगा ये पूर्व जो प्रतिज्ञा है न इक्त्याह इसमें हेतु है सूत्रात्मक अतत्तित्वात मन वाघ इंद्रिय का उपादान कारण न होने से मन में वाघ इंद्रिय का स्वरूप लय नहीं हो सकता अतत् प्रकृतित्वात का ही स्पष्टीकरण है यस्य उत्पत्ति तत्र प्रलयो न्यायः मृदि इव शरावश्च तो यस्य उत्पत्ति यपत्ति ये तिल प्रत्यय पंचमी अंत पञ्चमी प्रकृति अर्थ में है। इसलिए यत कास्मा यहाँ प्रकृत य तो शब्द का अर्थ निकलेगा कि यस्य यानी यस्य विकारस्य तो से यत यानी यशा प्रकृत है उत्पत्ति जिस उपादान कारण से जो कार्य उत्पन्न हुआ जिस कार्य की उत्पत्ति जिस उपादान से होती है यानी उसी उपादान कारण में प्रकृति में उस कार्य का प्रलय होगा तत्र प्रलयो न्याय उचित है जैसे शराब नामक जो विकार विशेष है मिट्टी का कार्य विशेष है यह मिट्टी रूप उपादान कारण से उत्पन्न हुआ इसलिए मिट्टी रूप उपादान कारण में शराब का लय उचित है ये माना जाता है ऐसे ही सब कार्यों के लिए होगा तो वाघ रूप कार्य के लिए भी यही न्याय लगेगा कि वाघ जिस उपादान कारण से उत्पन्न होगा उसी उपादान कारण में स्वरूप लय वाघ का होगा तो मन वाघ का प्रकृति यानी उपादान कारण नहीं है तो फिर अपने अनुपादान कारण मन में वाग इंद्रिय का स्वरूप ले नहीं माना जा सकता इस अभिप्राय से आगे लिखते हैं कि नच मन वाग वाघ इति किंचन प्रमाणम अस् मन रूपी उपादान कारण से वाग इंद्रिय की उत्पत्ति होती है इस यानी मन तथा वाक का प्रकृति विकृति भाव बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है मन वागिन्द्रिय का उपादान कारण है वाघ इंद्रिय का उपादे वाघ इंद्रीय उपादेय है मन का ऐसा ज्ञापन करने वाला कोई प्रमाण नहीं है तो मनस वाक् उत्पद्यते किंचन प्रमाण न चास्ती है नहीं। और किसी भी पदार्थ का व्यापार का उद्भव तथा व्यापार का लय किसी भी पदार्थ के अनुपादन में भी हो सकता है अनुपादन से भी यानी निमित्त कारण मात्र से भी व्यापार उद्भव और निमित्त कारण मात्र से व्यापार का लय भी ये तो माना जा सकता है ये आगे कहते है हैं कि वृत्ति उद्भव अभिभवो तो अप्रकृति समान समाश्रयावी दृश्य दृश्यते। वृत्ति है व्यापार और कार्यों का व्यापार तो व्यापार का उद्भव यानी उत्पत्ति और कार्य के व्यापार का अभिभव यानि लय ये तो अप्रकृति समाश्रय अभी दृश्य थे तो वृत्ति की उत्पत्ति तथा लय जो कार्य का उपादान कारण नहीं है उनसे भी होते हुए देखे जा रहे है उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि अग्नि का उपादान कारण पृथ्वी या जल नहीं है अग्नि तत्व का उपादान कारण वायु तत्व है जल या पृथ्वी नहीं है इसलिए अग्नि का स्वरूप लय या स्वरूप उद्भव जल या पृथ्वी से नहीं होगा किंतु अग्नि का जो वृत्ति है कार्य है दाह उसका उद्भव और लय तो अग्नि का जो अनुपादान है पृथ्वी एवं जल उनसे भी होता हुआ देखा जाता है ये कह रहे हैं कि पार्थिवेभ्यो ही ईंधनेभ्य तेजसस्य अग्निर अग्नेर वृत्ति उद्भवती अपसूच च उपा जो पार्थिव ईंधन है लकड़ी कोयला आदि ये पृथ्वी के ही विकार विशेष है इसलिए पार्थिव है इनसे तेजस जो अग्नि है उसका व्यापार उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है ईंधनादि से अग्नि में दहा होता है तो पार्थिव ईंधनादि से अग्नि की वृत्ति का उद्भव और वही जलते हुए काष्ट पर यदि पानी डाल दिया जाए तो अग्नि का जो दहा रूप व्यापार है उसका अभिभव तो आगे कहते हैं कि अब सूचक अने वृत्ति उपसाम्य थी ईंधन आदि से अग्नि की वृत्ति उत्पन्न होती है और जल में अग्नि की वृत्ति शांत हो जाती है लीन हो जाती है ये हो जाता है ना ऐसा देखा जा रहा है इसका अर्थ है कि पार्थिव ईंधन अग्नि का उपादान कारण न होने पर भी उससे अग्नि का वृत्ति उद्भव जल अग्नि का उपादान कारण न होने पर भी उसमें अग्नि का वृत्ति लें ये तो होगा कथम तरही अस्विन पक्षे शब्दों वांग मनसी इति। अब ये शंका करते हैं पूर्व पक्षी कि यदि प्रकृति में ही लय होना है कार्य का स्वरूप लय अप्रकृति में नहीं होगा मन वागिन्द्रिय का प्रकृति न होने से स्वरूप लय नहीं होगा वृत्ति लय तो होगा यह अभी तक की चर्चा से निश्चित हुआ दर्शनाथ पद की व्याख्या पूरी हुई अब सूत्र में जो शब्दाच्य ये है ना इसका व्याख्यान प्रारंभ करना है इसलिए पूर्व पक्ष के मुख से एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है कि कथम तरही अस्मिन पक्षे शब्दों वांग मनसी इति तो अस्मिन पक्षे यानी प्रकृति में ही कार्य का स्वरूप लय होगा हा न कि अनुपादान में ये जो सिद्धांत पक्ष है इस पक्ष में वांग मनसी संपद्यते इस श्रुति में वाक्शब्द तथा सूत्र में वाक्शब्द कैसे प्रयोग हुआ उस वाक्शब्द प्रयोग का सार्थक क्या है उसका मुख्यार्थ नहीं लेंगे तो तो इसलिए कहते हैं कि अत आह शब्दाच तो कहते हैं शब्द भी इसी अर्थ के अनुकूल है वाक वृत्ति का मन में लय इसी अर्थ के अनुकूल शब्द भी है शब्दाच की व्याख्या है कि शब्दों की अस्मिन पक्ष अवकल्पते अने उपपन्न होता है अवकल्पते का अर्थ है शब्द भी इसी सिद्धांत पक्ष के अनुकूल है कैसे तो यहां वृत्ति का परामर्शक है वृत्तिमान का नहीं इस अभिप्राय से कहते हैं वृत्ति वृत्तिमत और अभेद उपचारात वृत्ति और वृत्तिमान का अभेद माना जाता है तो इसलिए वृत्ति मान के वाचक शब्द से वृत्ति मान से अभिन्न जो वृत्ति है उसी का परामर्श हो रहा है और उस वृत्ति मात्र का परामर्श वाक शब्द से करके लक्षणा से कहो या भाव अर्थ में उसकी व्युत्पत्ति करके कहो वृत्ति मात्र का परामर्शक श्रुति में भी और सूत्र में भी वाक शब्द रहेगा और इसलिए वह भी बताएगा वाक इंद्रिय को नहीं अपितु वाक वृत्ति को मात्र और वाक वृत्ति का मन में लय ये अर्थ निकलेगा थोड़ी टीका है न्याय से निरवकाशत्वात् बलियस्तम शब्द से तो उक्तिर्वाकुत्पत्तिया लक्षणिया द्योतुम शब्दा उत्तर न्याय ने प्रकृता ये जो न्याय है विकार का लय प्रकृति में ही होगा अकृति में नहीं यह यकाश है जो निरवकाश होता है वह बलवान होता है और जो सावकाश होता है उसे दुर्बल माना जाता है तो यहाँ दो है एक न्याय और दूसरा शब्द तो न्याय निरवकाश है और शब्द सावकाश है इसलिए न्याय शब्द की अपेक्षा बलवान होगा निरवकाश होने से इसलिए लिखते हैं कि न्याय निरोकासत्वात निरवकाशत्वात बलियस्तम न्याय से बलियतम यानी न्याय बलवान होगा शब्द की अपेक्षा और शब्द की दुर्बलता में प्रयोजक हैं सावकाशत्व इसलिए कहते हैं शब्द से शब्द सावकाश है कहे शब्द सावकाश कैसे हैं तो उक्तिर वाक इति युत्पत्तिया लक्षण या उक्तिर वाक ये जो है युत्पत्ति है उक्तिर वाक इस उक्त युत्पत्ति को लेकर के अथवा लक्षणा से वाक शब्द लक्षणा से वृत्ति को बताएगा उक्तिरवाक भाव अर्थ में वाक वाक शब्द शब्द की उत्पत्ति है। तो उस समय फिर वाक शब्द का अर्थ ही निकलेगा वचन रूप वृत्ति और लक्षणा करते हैं वाक शब्द की करण अर्थ में उत्पत्ति करके लक्षणा से वृत्ति वृत्ति मतो रवेद के अनुसार उसका गौण अर्थ निकलेगा लक्षार्थ निकलेगा वृत्ति इसको लेकर के शब्द सावकाश है इसलिए न्याय की अपेक्षा दुर्बल होगा इति दौत इति इतिम इसलिए सूत्र में शब्दाच ये कहा गया है हाँ। तो वृत्ति वृत्तिमान का अर्थ है वृत्ति यानि व्यापार वृत्तिमान यानि व्यापारी व्यापारवान इन दोनों में अभेद होता है का अर्थ है वृत्ति वृत्तिमान के बिना नहीं रहती वृत्तिमान के आश्रित हैं स्वरूप अभेद नहीं है गौण अभेद है नहीं तो कार्य कारण भाव कैसे होगा व्यापार व्यापारी भाव कैसे होगा अब दूसरा सूत्र है इस अधिकरण का अतएव च इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार वाची उत्तम न्यायम चक्षुरादिशु अति दिशती अतएव इति वाक में बताया गया जो न्याय है कि मन वाग इंद्रिय का प्रकृति न होने से वांग मनसी संपद्यते इस श्रुति के द्वारा वाक का जो मन में लय बताया जा रहा है वह वृत्ति लय बताया जा रहा है वाक शब्द का अर्थ वृत्ति है वृत्ति का लय बताया जा रहा है तो जो वाक में न्याय बताया गया वृत्ति लय रूप न्याय वह अन्य बाह्य चक्षुरादि इंद्रिय के विषय में भी द्वितीय सूत्र के द्वारा बताया जा रहा है अन्य जिन हेतुओं से वाक का स्वरूप लय न मान करके वृत्ति लय माना गया उन्हीं हेतुओं के आधार पर अन्य श्रुति में जो चक्षुरादि समस्त इंद्रियों का मन में लय बताया है वहाँ चक्षुरादि का भी स्वरूप लय न मान करके वृत्ति लय ही माना जाएगा इन्हीं हेतुओं से जिन हेतुओं से वाक का वृत्तिलय माना उन्हीं हेतु से इस अभिप्राय से लिखते हैं वाची उतम न्यायम चक्षुरादिशु अति दिशती अतएव अब सूत्र का उच्चारण कर लें अतएव चर्वाण्यनु अतएव सर्वा अतएव इसमें अतः शब्द वाकवृत्ति का मन में लय बताने के लिए पूर्व सूत्र में जो हेतु बताए गए हैं उन हेतुओं का परामर्शक है अतः इसलिए अतः का अर्थ हो जाएगा ये पूर्वोक्त हेतुभ्य जो पूर्व सूत्र में बताए गए हेतु हैं एक तो दर्शनात् दूसरा अप्रकृत स्वरूपले अदर्शन यानी न्याय जो प्रकृता वेव आ, विकार लिए थे प्रकृति में ही विकार का लय होगा न कि अप्रकृति में ये जो न्याय है अप्रकृतों विकारों न लिये थे इस न्याय से और शब्दात् और शब्द की उपपत्ति भी वृत्तिलय मानने पर सिद्ध होने से ये तीन हेतु बताए गए थे वाक् का वृत्ति लय मानने के लिए उन्हीं हेतुओं से अतएव का अर्थ निकलेगा उन्हीं हेतुओं से ही सर्वाणी यानी सर्वाणी इंद्रियाणी मनह पद की अनु ये करना पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति ले आना वाग मनसी संपद्य थे तो इसमें मनसी आएगा और अनु है संपदते आए, आए या अनु के पास में वर्तन्ते पद का अध्ययन कर दीजिए वहां से मनसी आकर के वर्तन्ते क्रियापद के आधार पर अर्थ निकलेगा उसका द्वितीय अंत हो जाएगा मन, मनो अनुवर्तनते ऐसा सर्वाणी ये प्रथमांत है सर्वानी शब्द सर्वाणी इंद्रियों का परामर्शक है तो अर्थ निकलेगा सर्वाणी तो सभी दे पुरुष की सभी बाह्य इंद्रिया सर्वाणी शब्द का अर्थ है मरते समय मन सब व्यापार मन के अधीन हो जाती है सभी इंद्रिया मन के अधीन हो जाती है का अर्थ है मन में लीन हो जाती है तो इंद्रियालीन होती है का अर्थ है मन अप्रकृति होने से और सभी इंद्रियों का मन के सब व्यापार अवस्था में निर्व्यापार्व तो देखा जाने से व्यापार उपरम होता है और मन उनका प्रकृति न होने से स्वरूपलय न हो करके व्यापार ले होता और इंद्रिय शब्द लक्षणा से इंद्रिय वृत्ति का परामर्शक होगा ऐसा होने से यह अतएव का अर्थ निकलेगा कि सभी इंद्रिय वृत्तियों का मन में लय होता है अतएव यानी उन्हीं हे हेतुओं से ये सब भाष्य में बता रहे भाष्यकार भगवान प्रश्न उपनिषद का वचन बताते हैं कि उपशांत तेजा पुनर्भव इंद्रिय मनसी संप्य तो उपशांत तेजा का अर्थ है तेज शब्द से लेना औष्ण्य तो जब तक भूत सूक्ष्म इस शरीर में विद्यमान रहता है तो नाडियां बंद होने पर भी वो शरीर गर्म रहता है जब प्राण तेज के अधीन हो जाता है भूत सूक्ष्म के अधीन होता है तो नारिया बंद हो जाएगी नाड़िया नहीं चलेगी धड़कन भी बंद होगी लेकिन मृत्यु नहीं हुई है तब भी जीव अभी शरीर में है नाड़ी नहीं चलने पर भी शरीर जब तक ठंडा नहीं पड़ता तब तक डॉक्टर लोग भी मृत घोषित नहीं करते हैं भले ही श्वास व चले सब बंद हो जाता है, लेकिन शरीर गर्म है तो अभी मरा नहीं है और जब भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के जीव निकल जाता है किसी न किसी नाड़ी से हृदय संबंधी तो शरीर हो जाता है ठंडा तो माना जाता उपशांत तेजा तो उपशांत तेजा हो गया तो शरीर की गर्मी ठंडी पड़ गई शरीर ठंडा पड़ गया है हाँ जीव का शरीर ठंडा पड़ गया ऐसा जो जीव है उपशांत तेजा इस शरीर को छोड़कर के चला गया तो क्या करेगा और कैस कैसा गया है तो इ, आ, मनसी संप्यमान ही इंद्रिय सह ऐसा लगाना तो मन में वृत्तिलय हो गया है जिन इंद्रियों का ऐसे इंद्रियों के साथ जब उपशांत तेजा इस शरीर को छोड़ देता है तो पुनर्भवम आपद्य लगाना वह दूसरा जन्म लेता है उसका दूसरा जन्म होता है यह माना जाता है हैं? और क्या पूरा सूक्ष्म शरीर चला जाता है। तो ये जो प्रश्न उपनिषद की श्रुति है इस श्रुति में कहते हैं कि अविशेषेण सर्वेशा एवं इंद्रिया मनसी संपत्ति श्रूयते तो सारे इंद्रियों का मन में लय सुना जा रहा है <coughs> तो तथापि मैंने इस श्रुति में भी प्रश्नोपनिषद के इस वचन में भी जो बाह्य समस्त इंद्रियों का मन में लय बताने वाला वचन है इस वचन में भी स्वरूप लय न मान करके वृत्तिलय ही समझना बाह्य समस्त इंद्रियों का कि तत्रापि अत एव वाच इव चक्षुरादीना अभी सवृत्ति के मनसी अवस्थित वृत्तुपल वृत्तिलोपदर्शनात् तत्व प्रलय असंभवात शब्दोपत्ते वृत्तिद्वार सर्वाणी इंद्रिया मनो अवर्तं ऐसे लगाना तो यह श्रुति जो मन में सब इंद्रियों का लय बता रही है तो वह वृत्तिद्वार सब इंद्रियों का सब इंद्रिया मन का अनुवर्तन करता है ऐसा समझना है? मतलब सभी इंद्रियों का वृत्तिलि होता है क्यों इसलिए कि वाच इतएव से ग्राह्य तीन हेतुओं को बताया जा रहा है वाच पहला हेतु है वाच इकुरादि चक्षुरादिनाम अपि सवृत्ति के मनसी अवस्थित वृत्तिलोप दर्शनात् मन तो सब व्यापार है और चक्षुरादि समस्त इंद्रियों का व्यापार शांत हुआ देखा जाता है बाह्य इंद्रियों का व्यापार उपरम हो गया और मन सब व्यापार है ऐसा देखा जा रहा है जिस कारण से तो सूत्रस्थ जो दर्शनाथ हेतु है वो बताया गया और न्याय को बताते हैं कि तत्व प्रलय असंभवात् तो तत्व प्रलय यानी स्वरूप लय इन्द्रियों का चक्षरादि समस्त बाह्य इंद्रियों का मन में स्वरूप लय असंभव होने से क्यों असंभव है तो न्याय बताता है कि उपादान कारण में ही कार्य का स्वरूप लय होता है उपादान कारण नहीं है मन बाह्य इंद्रियों का इसलिए स्वरूप लय तत्व लय असंभवात और शब्दोपत शब्दोपत्य से बताया जा रहा है कि इंद्रिय शब्द लक्षणा से चक्षादी इंद्रियों के वृत्ति का परामर्शक होने से दर्शनादि व्यापारों का परामर्शक होने से शब्दोपत जो श्रुति में इंद्रिय शब्द है वह लक्षणा से इंद्रिय वृत्ति का परामर्शक होगा इसलिए इंद्रिय का अर्थ निकलेगा इंद्रिय वृत्ति भी ऐसा तो शब्दोपत्य वृत्ति द्वारे नैव सर्वाणी इंद्रिया मनो अनुवर्तन्ते तो सभी इंद्रिया मन का अनुवर्तन करती हैं का अर्थ स्वरूप लीन स्वरूपत लीन होती है ऐसा नहीं वृत्ति लीन होती है उनकी और मन वृत्तिमान रहता है उस समय सब व्यापार रहता है सर्वेशा कर्णा इत्यादि की अवतरण टीका है उससे पहले टीकाकार अवतरण लिखने से पहले थोड़ा इतने का अर्थ कर रहे हैं भाष्य में सूत्रार्थ हो गया उसे बता रहे हैं श्रुतिस्त पहले उपशांत तेजा का अर्थ करते हैं उपशांत देह औष्ण्य जीव शांत हो गया है शरीर का औष्णय जिस जीव का ऐसा जीव तस्मात श्रुति तस्मात का अर्थ कर रहे हैं उत्क्रमणात तो ऊर्ध्व कब शांत हो जाता है शरीर का तेज उत्क्रमण हो जाने पर शांत हो जाता है उत्क्रमण हुआ तो और दो प्रकार का उत्क्रमण बताया ना आगे आएगा इसमें एक होता है मार्गोपक्रम के पहले तक और एक होता है मार्गोपक्रम होना है यानी ईश्वर के अधीन तेज हो गया ईश्वर के अधीन तेज हो गया तो इधर बैठे तेज चाह कम है तो कुर्सी पर बिठा रो फिर वो कुर्सी ले तो इधर यहाँ कुर्सी डाल दो एक मिनट कुर्सी ला रहे बैठने में दिक्कत हो तो कुर्सी रख रखते थे थोड़ा नीचे चलो तो वहां इंद्रिय सहित तो सब इंद्रिया मन में व्यापारोप्रम हो गया उनका मन का प्राण में और प्राण का तेज में और तेज परश्राम दिया होता है यहाँ तक माना जाता है एक उत्क्रमण और फिर ईश्वर ने रभ्याग्र प्रद्योतन करके जो होता है ना उससे पहले तक का ये उत्क्रमण हुआ और अब ईश्वर ने उस अपने अधीन हुए भूत सामान्य भूत सूक्ष्म में भावी शरीर के रूप में परिणत होने का संकल्प द्वारा सामर्थ्य निश्चरित कर दिया कि इस यह भूत सूक्ष्म चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से इस शरीर के रूप में अंकुरित हो जाए ऐसा संकल्प किया तो उस संकल्प के बाद फिर एक बार उत्क्रमण होता है पहले फिर एक बार फिर बुद्धि से उस जीवात्मा को अभी तक अहंकार को उसके कोई आलम्बन नहीं है ना पूर्व शरीर ही आलम्बन पकड़ा हुआ सामान्य रूप से अभी तो वो जो भावी शरीर ईश्वर ने निश्चित किया है उस शरीर को मय के रूप में पकड़ लेता है उस शरीर में अपनी अहंता को स्थापित करना उसे मय के रूप में समझना ये हृदयाग्र प्रत्योतन है और ये जो हृदयाग्र प्रत्योतन है इसके पश्चिम बाद एक उत्क्रमण होता है नाड़ी द्वार खुलना आदि उससे पहले तक ये एक और जैसे नाड़ी का द्वार फिर ये सब होने के बाद जल्दी हो जाता है नाड़ी द्वार खुल गया और नाड़ी से निकल गया तो फिर ये शरीर में जो औष्ण्य है वो शांत हो जाता है ये एक हुआ हृदयाग्र प्रत्योतन के अनंतर उत्क्रमण जैसे ही हृदयाग्र नाड़ी द्वार खुल गया तो मार्ग आरंभ हो गया नाड़ी में प्रवेश हो गया तो शरीर ठंडा पड़ जाता फिर वो वापस नहीं आता नाड़ी से निकल ही जाता है तो इसलिए उप तस्मात का अर्थ कर दिया उत्क्रमणात् ऊर्ध्वम, यानी नाड़ी दोनों प्रकार का उत्क्रमण लेना यहां पर दोनों प्रकार के उत्क्रमण के अनंतर, अंतर एक ईश्वर के हुआ, वो उत्क्रमण अधीन भूत सूक्ष्म प्रद्योतन हुआ नाड़ी द्वार खुल गया और उस नाड़ी में प्रवेश हुआ उस समय तक का नाड़ी प्रवेश से पूर्व तक का एक उत्क्रमण उसके पश्चात क्या हो जाता है उपशांत औष देहोष्ण हो जाता है उपशांत तेजा हो जाता है और फिर पुनर्भव प्रतिपद्य जन्मांतर को प्राप्त करता है मार्ग आरंभ हो गया जन्मांतर की शुरुआत हो गई तो पुनर्भवम प्रतिपद्य थे इति श्रुत्यर्थ यहां पर तो उपयोगी है इतना कि तो इतना उपयोगी है इंद्रियों का लय यहां बताया जा रहा है तो इसलिए कहते हैं इंद्रिय शब्दस्य श्रुतिस्थस्य श्रुतिस्थस वृत्ति परतया उपपत्ते ये उसका अर्थ कर दिया शब्दोपत्ष्य में है ना इंद्रिय शब्द इंद्रिय स्वरूप का परामर्शक न हो करके इंद्रिय व्यापार का परामर्शक होगा लक्षणा से इसलिए शब्द भी हो गई श्रुति से इंद्रिय शब्द का भी प्रयोग सफल हो गया सार्थक हो जाएगा अब यह अवतरण है इत्यादि इष्टः इति इत्यत आह इति किमर्थम् तो ृत्तिल इष्टः समस्त इंद्रियों का वृत्ति लय ही यदि मन में अपेक्षित है स्वरूप लय नहीं तो दो सूत्र बनाने की जरूरत ही नहीं थी एक ही सूत्र होता सर्वाणी अनु दर्शना शब्दाच क्योंकि उन्ही हेतुओं उन से सब इंद्रियों का वृत्ति लय आप बता रहे हो तो दो सूत्र क्यों बनाए गए तो सर्वेंद्रिय वृत्तिलय चेत इष्ट तरह वांग इति पृथक सूत्र किमर्थम अलग सूत्र की क्या जरूरत थी इत आह इस प्रकार का पूर्व पक्ष का प्रश्न होने पर भगवान भाष्यकार उत्तर देते हैं करना नाम मनसी उपसंहार अविशेषे सती वाच पृथक ग्रहण वासी संपद्यते उदाहन तो सब इंद्रियों का मन में उपसंहार वृत्ति द्वारा ही एक जैसा होने पर भी वाच पृथक ग्रहण वासी दर्शन तो शब्दा इस सूत्र से वाग इंद्रिय का वृत्ति लय मन में अलग सूत्र से जो बताया गया वह इस अभिप्राय से है कि संप्यते वाच पृथक ग्रहणम वांग मनसी इति उदाहरण अनुरोध जो छादोग्य श्रुति है उसमें इंद्रिय सामान्य का परामर्शक शब्द नहीं है अपितु इंद्रिय विशेष वाक का ही परामर्शक शब्द है वांग संपत्ति से मन प्राणी इत्यादि में उसके अनुरोध से एक अलग सूत्र बनाया है मैं तो सब इंद्रियों का वृत्ति लय ही एक जैसा अपेक्षित है यानी कि वाक का स्वरूप लय और बाकी का वृत्ति लय ऐसा नहीं है तो इस प्रकार ये प्रथम अधिकरण द्वितीय पाँच का पूरा हो जाता है द्वितीय द्वितीय अधिकरण की चर्चा हम लोग कल से करेंगे